वन में बैठी वरी अंजनी जायो हनुमत बाल नाम बिलाए आंखी पीड़ा मस्तक पीड़ा 84 बाय बाली बाली भस्म हो जाए पे न फूटे पीड़ा करें तो गोलक्याति रक्षा करे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति मंत्र ऐश्वरी वाचा